नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग नागपुरा में पहुंचे हुए हैं जहां पर सारनेश्वर महादेव किसान क्लब का उद्घाटन सत्र है और खास करके यहां 11 मेंबर जो है इस क्लब में जुड़े हुए हैं और इनको जो है किस तरह से क्लब को चलाना है किसान क्लब किस तरह से चलता है और किसान क्लब बनाने से किसानों को जोड़ने से किस तरह से फायदा मिलता है बैंक कैसे हेल्प करता है और कैसे आप अपनी तरक्की कर सकते हो तो ये सारी बातें आज के इस एपिसोड में हमने हु हास बैंक अधिकारी नाबार्ड से आए हुए विशेष डी डी सभी ने जो ट्रेनिंग दी है किसानों को वो पूरा ट्रेनिंग आपको सुनाने वाले है आज के इस एपिसोड में तो आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को किसान क्लब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस एपिसोड में मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने आप हाँ पेन और बुक नोटबुक और पेन ले के बैठिए ताकि आपको जो जानकारी अच्छी लगे उसे नोट करें और उस पर काम भी करें आप तो चलिए सुनते हैं आज के इस एपिसोड को किसान क्लब के बारे में पूरी जानकारी सुनते रहो मुस्करा रहो आज किसान के, के, कि के किसान क्लब उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान धाबाड जिला विकास कार्यक्रम अधिकारी श्रीमान जितेंद्र जी मीणा साहब पदारे हुए बैंक के लेड बैंक अधिकारी मनोज जी सुधार साहब यही के आपके स्थानीय किसान क्लब के समन्वयक श्री आशा राम जी और आप सब पधारे हुए गांव के आसपास के सभी किसान भाई का मैं राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि सती माता का माल्यार्पण और दीप प्रच्वलित कर इस कार्यक्रम को कुछ शुरुआत करें एडम बॉय से इन्होंने कहा कि एडम सर अच्छा दे दीजिए आपने हाथ दे दीजिए एक में कोई चलेगा एक अर्जुन जैसे नियोजन का ट्राउजर बहुत सारे यहां पे कितने नंबर है 10 लोग 9 नंबर आ जाएगा 11 क्या रहा अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से ही कुछ चर्चा करेंगे अपने देशी भाषा में खेती बाड़ी की फिर आगे बढ़ते हैं किसान क्लब क्या है किसान किसान क्लब एक आप लोगों का जब गठन हुआ उस समय हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की होगी किसान क्लब क्या है संगठन क्या है किसके लिए काम करता है आज का जमाना आधुनिक ज़माना है इस आधुनिक ज़माने में कई तरह की किसानों के सामने नए नए तकनीकी ज्ञान अपने समक्ष आया है अपने लोगों को पता नहीं है कि अपन खेती किस तरीके से करें क्या करें कैसे करें कौन से मौसम में कौन सा सब्जी का उत्पादन करें या कौन सी फसल लें इस ज्ञान को अपने को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस किसान क्लब का गठन किया गया इसमें कई सारे काम होते हैं किसान खेती के अलावा भी नकदी फसल भी कर सकता है आजकल अपने चाहते हैं गेहूँ हो मक्का हो इसके साथ साथ सब्जी लो आप सब्जी के साथ में नकदी सब्जी लो कई तरीके का आज के ज़माने में नए नए आधुनिक तरीके का अपने इस गाँव स्तर पे भी ज्ञान आ रहा है समय समय पे यहाँ पे किसान खेती कृषि विभाग के अधिकारी भी आते हैं हम लोग भी आपके साथ में बागवानी का काम करें किसान की आमदनी को कैसे धूप की जाए कैसे किसान आत्म आत्मसबर उसकी ताकत बन जाए आर्थिक स्थिति उसको भरपूर मिल जाए वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके अच्छा स्वास्थ्य मिले अच्छा रहने के लिए मकान हो वो सारी सुविधाएं किस अंदाज से अपने को मिल जाए तो हम किसी के साथ में देखो किसान को समय समय पे इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी आप चाहेंगे हमको कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है उस ट्रेनिंग का आप लोग सब मिल करके हम लोगों को बताएंगे तो हम लोग आपको उस तरीके का ट्रेनिंग देंगे फिर आप लोग जाएंगे किसी दूसरे राज्य में या दूसरे गांव में कोई खेती का अच्छा काम कर रहा है बागवानी का अच्छा काम कर रहा है कोई अच्छा उत्पादन कर रहा है वहाँ पर भी आप जाकर के एक शैक्षणिक ट्यूर कर सकते हैं एजुकेशनल ट्यूर कर सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं फिर इसी के साथ हम भी है कि आप सारे किसान लोग हैं अपने किसानों के कैसे सी नहीं बनी हुई है किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं हर किसान को अपना खाता बैंक में खुलवा करके आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए उसमें सरकार की तरफ से हर किसान के जो ब्याज की जो है बहुत ही कम है हिंदुस्तान का सबसे सस्ता लोन है केसी सी किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसान उसको हर छ छ महीने में उसकी दो किस्तों में भर देता है तो उस किसान को किसी तरीके की तकलीफ नहीं आती है आप लोग बैंकों से जुड़े बैंकों में जो पैसा है अपने दूसरे भाइयों का है दूसरे जो भाई है दूसरे गांवों के हैं उनका पैसा है गरीब का पैसा है आप लोग उस पैसे को समय पे बैंक में भरें समय पे लें लेन करें वही आपका सबसे अच्छा तरीका है इसी बात को हम आगे लेकर के अब मैं आदरणीय डीडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि वो किसान क्लब की विस्तृत जानकारी आपको माध्यम से मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ मेरा नाम जितेंद्र कुमार मीणा है और मैं सिरोही में जिला विकास प्रबंधक के पद पर कर रहा था नाबार्ड की तरफ से पहला तो ये है कि हमारे मन में एक धारणा आती है कि भाई किसान क्लब जो है ये पहली बात तो ये है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो कोई ऐसा सरकारी कुछ ना कुछ चल रहा होगा ऐसा दिमाग में आता है आप इसको सरकारी कार्यक्रम लेके ना चले सरकारी कार्यक्रम हम के चलते तो हमारी क्या यहाँ अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती हैं और सीधा एक मन में ख्याल आता है यहाँ तो क्या हम करने जा रहे हैं हम जितने लोग हैं दस से पंद्रह लोग हैं वो इकट्ठे होके अपनी अपने आसपास जितने भी किसान हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ एक कदम उठा रहे हैं हमारा जो देश है ये तो आपको पता है कि यहाँ पे खेती के ऊपर ही ज्यादातर निर्भर है लगभग साठ प्रतिशत जो जनसंख्या है वो साठ से पैंसठ प्रतिशत गाँव में निवास करती है और पचास प्रतिशत जो है पूरी जो मजदूर संख्या है वो खेती पर निर्भर है तो खेती कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये तो हम सबको पता है कोई नई बात तो हम कर नहीं रहे अब किसान क्लब की भूमिका क्या है और हम इसको नाबार्ड इसको क्यों प्रमोट करने जा रहा है और नागपुरा में हमने किसान क्लब क्यों गठन किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले ये कार्यक्रम किसान वॉलंटियर वाहिनी विकास वॉलंटियर वाहिनी के नाम से चलता था विकास वॉलेंटियर वाहिनी के नाम से 2005 में इसका नाम हमने किसान क्लब नाबाड़ ने रखा किसान क्लब जो है या तो कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग बैंक एनजीओ, सरकारी संस्था उनके माध्यम से बनाया जा सकता है जैसे कि आपके किसान क्लब का नाम क्या है सबको पता है ना आपके कितने मेंबर हैं इसके ऊपर आप एक खड़ा करो जो इसके मेंबर में आप इसके सदस्य हैं इस किसान क्लब यानी कि आज के बाद जो भी गतिविधि इसके अंदर होगी उसका जिम्मा किसका होगा सबका और क्या क्या गतिविधियां होंगी ये मैं आपको भी बताऊंगा किसान क्लब का पहला उद्देश्य तो यह है कि वो खेती में खेती में अपनी आय को बढ़ाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो नई तकनीक है उसका उपयोग करें इसके उद्देश्य में बता इसका उपयोग करें दूसरा वो कोई भी काम करेगा तो कोई साहूकार से उधार लेकर नहीं करेगा अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो बैंक में जाएगा और बैंक से ही लोन लेगा साहूकार क्या है दस का ब्याज लेगा पंद्रह का लेगा पांच का लेगा तो उसमें क्या है किसान को परेशानी होती है इतने का पैसा ब्याज मूल से ज्यादा तो ब्याज ही हो गया आप बैंक से लीजिए बैंक का पैसा तीसरी जिम्मेदारी पहला पहला क्या मैंने बोला पहली जिम्मेदारी मैंने क्या बोली किसान क्लब की खेती में नई तकनीक उसका इस्तेमाल दूसरा बैंक से ऋण लेने के, के बाद में खेती करना तीसरा वो जो ऋण बैंक से लिया है वो ऋण समय पे बैंक को चुकता करना तीसरा है तीसरा उद्देश्य ये है चौथा है किसान क्लब को नियमित रूप से बैठक करनी है नई चीजों की चर्चा करनी है और मीट विद एक्सपर्ट करना है साल में दो बार यानी कि कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको बुलाना है जैसे मनोज जी एल है इनको बुलाना है डीडीएम जैसे मैं हूं मेरे को बुलाना है वहां से वही समय ऐसी मीटिंग कर रहे हैं सरपंच को बुलाना है दूसरे जो लोग हैं आस के उनको बुलाना है एक साल में दो बार मीटिंग करनी है मीटिंग में क्या होगा? खेती के ऊपर चर्चा करनी है, जो कृषि विज्ञानी में, में गया था वहां एक आ, मुद्दा उभर के बीमारी तो लगती है पेड़ पौधों में तो हम क्या करते हैं दुकानदार के पास जाते हैं और वो जो बोलता है दवाई खरीद के ले आते हैं है? तो ये सही है, गलत है, मुझे पहले है, है। दुकानदार तो प्राइवेट है वो तो अपनी चाहेगा ना कि मेरी तो ज्यादा ज्यादा बिक्री हो वो बोलेगा कि सौ ग्राम दवा डाल से करो पांच सौ ग्राम डालो इतना ये बोटल ले जाओ सही है अगर मान लो आपकी फसल खराब हो गई तो आप क्या करोगे उसको क्या कर सकते हो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर उसी का आपको तो किसी कृषि अधिकारी ने, ने, ने।, ने दिया है तो पहले तो वो प्रॉपर तरीके से तरीके से आपको बताएगा कि नहीं देखो इसमें 50 ग्राम दवाई लगेगी ज़्यादा करोगे तो ये जहर का काम करेगी वो पूरा बताएगा साइंटिफिक तरीके से तो कृषि अधिकारी में और दुकानदार में यह फर्क है ये एक मुद्दा है ऐसी चीजों का ध्यान रखना दूसरा किसान क्लब क्या क्या करता है अब आज जो अपन ये कर रहे हैं ना जैसे हमने यहां पे पूल भी लाए हैं हम यहां पे बैठे हैं तो इसका कुछ खर्चा लगता है ये फिर में तो नहीं आया होंगे तो इसका कुछ खर्चा लगता है तो किसान क्लब को क्या है नाबार्ड तीन साल तक तीन साल तक बारह बारह हजार रुपए हर साल देता है किसी व्यक्ति को नहीं ग्यारह सदस्यों का आपका समूह है उस समूह को बारह बारह हजार रुपये हर साल तीन साल तक देता है और वो बारह हजार रुपए का क्या उपयोग आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा वो पैसा कैसे आएगा आज मान लीजिए ये खर्चा हुआ हमारा अभी तो नाबार्ड ने नहीं दिया ये पहले हमने खर्चा किया मतलब आपने खर्चा किया या संस्था ने खर्चा किया ये खर्चा किया किसान क्लब को करना है किसको करना है किसान जो ये ग्यारह व्यक्ति है इनको करना है लेकिन क्योंकि अभी किसान क्लब शायद मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समझ में आया होगा तो शायद अर्जुन जी की जो संस्था है या रंजीत की संस्था है इन लोगों ने यह खर्चा किया यह क्या करेंगे बाद में नाबार्ड को एक फोरम में क्लेम भेजेंगे यानी कि वो क्लेम आएगा किसान क्लब की तरफ से आप लोगों के हस्ताक्षर होकर आएगा और आज की जो मीटिंग है इसको हम बोलते हैं जागरूकता कार्यक्रम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस लेवल ऑरिए इसका हमारा खर्चा होता है नाबार्ड इसका साल में दो ऐसे प्रोग्राम किसान क्लब को करने हैं साल में दो प्रोग्राम करने हैं और हजार रुपए नाबार्ड हर प्रोग्राम का देता है या तो ढाई हजार या फिर ये वास्तविक खर्चा जो हुआ है मान लो कि हजार रुपए हुआ है तो नाबार्ड हजार देगा ढाई हजार नहीं देगा ढाई तो अपर लिमिटेड उसके बाद ढाई ढाई हो गया ऐसे दो प्रोग्राम साल में करने हर छ महीने में एक प्रोग्राम करना है पांच हजार तो यह हो गया और साल में दो बार करना है मीट विद एक्सपर्ट जो मैंने आपको बोला कृषि अधिकारी आएगा एलडीएम आएंगे डीडीएम आएगा सरपंच आएगा इस तरीके से ढाई हजार रुपए उसका भी मीट विद एक्सपर्ट का नाबार्ड आपको देता है पहले आपको खर्च करना है फिर फॉरम में भर के पूरे डॉक्यूमेंट लगा के बिल लगा के संस्था के माध्यम से नाबार्ड को भिजवाना है कितना हो गया डाई हजार को पांच साल में छह महीने में और ये ढाई हजार साल में दो बार यानी कि दस हो गया अब बचा दो हजार रूपए रुपए अवार्ड किस चीज के देता है किसान क्लब को आपको तीन रजिस्टर मेंटेन करने हैं। एक तो मिनट्स रजिस्टर आता है जैसे आज कोई मीटिंग हुई है उसकी मिनट्स लिखी जाएगी रजिस्टर है ना एक बैठक का जैसे इसमें लिखा हुआ है बैठक होती है आपकी वो बैठक का रजिस्टर तीन रजिस्टर है एक तो आपका मिनिट्स बुक ऑफ द मीटिंग्स कोई भी मीटिंग होती है उसके यहां पे हिंदी में क्या बोलते हैं है? है, उसको लिखा जाए कार्य आज क्या क्या चर्चाएं हुई क्या क्या निर्णय लिया गया उसका एक रजिस्टर फ्री में नहीं आता है दस रुपए बीस रुपए पच्चीस रुपए का आता है दूसरा रजिस्टर मेंटेन होता है मेंबरशिप रजिस्टर जो आज ग्यारह लोग हैं ग्यारह लोग ही नहीं रहेंगे आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं की जगह बारह बारह की जगह तेरह अगर कोई चाहता है कि मैं सारनेश्वर महादेव किसान क्लब में जुड़ना चाहता हूं वो जुड़ सकता है आप उसको जोड़ सकते हैं तो जैसे जैसे मेंबरशिप जुड़ती जाएगी आप उसका नाम लिखते जाएंगे दो रजिस्टर हो गए तीसरा रजिस्टर आ गया कैश रजिस्टर ये कैश रजिस्टर क्यों है किसान क्लब क्या है बातों से नहीं चलते आप, आप हम बातें कर रहे ना बातों से कोई काम नहीं होता मैं बैठा बैठा बोल दूंगी नहीं बाढ़ नहीं उठा सकता हर चीज कुछ नियम कानून कायदों के हिसाब से चलती है ठीक है ना तो एक कैश रजिस्टर है कैश रजिस्टर क्यों है आप जो किसान क्लब में 11 या 15 लोग हैं उनकी एक मेंबरशिप फीस रखी जाएगी पचास रुपये वो आप डिसाइड करो 11 लोग वो कोई डिसाइड नहीं करेगा आप 11 लोग आपस में निर्णय लो कि भाई पचास रखना है या सौ रखना है जो भी नया बंदा जुड़ेगा उससे पचास मेंबरशिप फीस ली जाएगी ठीक है तो 11 लोग हुए तो 11 लोगों को कितना हो गया 550 अगर कोई नया जुड़ता जाएगा और वो 550 कहा जाएगा वो पैसा मुझे बताओ कहा जाएगा।, जाएगा।, खाते खाते जाएगा और वो खाता पता है खुलाया है नहीं खुलाया किन किन को पता है ग्यारह में जो आपको पता है खाता खुलाया नहीं खुला बताया था तो तुम मत बोलो ना पीछे मुझे उनसे पूछ ले तो जो ये बताइए कि कोर्डिनेटर और चीफ कोटर कौन है समन्वयक मुख्य समन्वयक और समन्वयक कौन है आप में क्या नाम ना आप है आपका संचालन किसान क्लब के ब्याह पे करेंगे क्योंकि ग्यारह के ग्यारह लोग हमेशा बैंक में जा नहीं सकते तो ग्यारह लोगों के ब्याह पे दो लोग उस खाते का संचालन करेंगे और ये जो भी पैसा आएगा वो उस खाते में जमा होगा क्योंकि वो खाता किनका है किसान क्लब का खाता है वो किसी एक व्यक्ति का खाता नहीं।, नहीं है और उस जो भी पैसा जमा होगा उसके अंदर उसकी एंट्री कहां होगी कैश रजिस्टर में इस कैश रजिस्टर में बकायदा लिखा जाएगा हिसाब आज की दिनांक में पांच रुपए जो है इस बैंक में किसान क्लब के खाते में जमा हुए हैं वहां से जो डिपोजिट स्लिप आती है ना एक उस स्लिप उस रजिस्टर में चिपकाई जाएगी बकायदा सबूत के तौर पर और हर महीने हर महीने किसान क्लब की एक मीटिंग होगी ही आप एक कॉमन स्थान डिसाइड कर लीजिए कि किस स्थान पे हो यानी कि एक साल में बारह मीटिंग होनी ही होनी है और उस मीटिंग के अंदर क्या चर्चा हुई है क्या चर्चा नहीं हुई है क्या मुद्दे आए हैं वो मुद्दे कहा लेके जाएंगे मिनिट्स बुक ऑफ मीटिंग्स मीटिंग की जो रजिस्टर है उसमें लेके जाएंगे पूरी चर्चा होगी और नीचे जितने भी किसान क्लब के सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होंगे कोई पढ़ना नहीं जानता है, वो लगाए उसको बकायदा समन्वयक मुख्यमयक ये पढ़ के बताएंगे आज चर्चा हुई है ये हमने रजिस्टर में लिखा है ये निर्णय लिया गया तो पहली चीज तो ये हो गई मेंबरशिप फीस एक डिसाइड करनी है और वो आज डिसाइड कर लो हमारी उपस्थिति में कितना कितना रुपए आप मेंबरशिप फीस रहो क्योंकि देखिये आप वैसे करोगे तो एक किसान क्लब कभी चलेगा नहीं मैं बता रहा हूं इसको फैक्ट और हर महीने दूसरी चीज हर महीने जब आप मीटिंग करोगे उस मीटिंग में आपको बचत भी करनी है मतलब आपको ये निर्णय लेना है कि जब हर महीने हम मीटिंग में मिलेंगे तो हमें इतना रुपए मैंटरीली आवश्यक रूप से किसान क्लब के खाते में डालने हैं वो किसान क्लब का खाता जो है वो किसका है आप सबका है आप सबका है आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को भी चले। 50 तो मैंने बोला कि किसान तीस रुपए करना है पचास रुपए करना है साठ रुपए करना है हर एक मेंबर को हर महीने में मैं मानता हूं पचास से सौ रुपए बचत करना चाहिए आप किसान क्लब के खाते में हर महीने में हर एक सदस्य 50 है 100 रुपए डाले उससे क्या होगा आपका जो फंड है ना वो बढ़ता चला जाएगा मान लीजिए आप 100 रुपए डालते अभी हैं अभी 11 लोग हैं यहां एक महीने में कितना हुआ 1100 रुपए और एक साल में कितना हुआ तेरह तो रुपए ये 11 आदमियों ने मिलकर 12 महीने में कितना कर लिया तेरह तो रुपए से और मैं कहता हूँ आप तेरह तो रुपए एक आज करके बता दो आप इतना सौ सौ रुपए से नहीं कर पाओगे ना तेरह हजारे दो सौ रूपए कोई ले नहीं जा रहा है कोई ले नहीं जा रहा है, है, वो आपके खाते में है, के खाते में में, किसान के उसका पूरा हिसाब आपको रखना है कि किस किस व्यक्ति ने सौ सौ रुपए किस किस मीटिंग में जमा कराए समझे आपका एक क्या आदत आएगा अंदर बचत करने का, क्या आदत आएगा बचत करने हम क्या करते हैं हम देखिये एक प्रैक्टिकल बात है स्वाभाविक बात है हम जाते हैं है, है, तो हम पनवाड़ी की दुकान पर बैठते हैं तो बीड़ी पी जाते हैं सौ रुपए से ज्यादा की तो मैंने एक बंडल कितने का आता है 25 का पच्चीस रूपये का आता है 30 पी जाते हैं ना आप बताइए कितना साढ़े सात सौ रूपये वो और मैं एक महीने में क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से क्या करने के लिए क्या सौ रुपये बचत करने के कोई बड़ी बात है क्या बीड़ी साढ़े सात सौ की जगह पांच सौ की लेगा ढाई सौ रुपये बचत कर लो शरीर <laughs> भी सही हो जाएगा पैसा भी बच जाएगा और वो पैसा आप लोगों के काम आएगा वो कहीं जाने वाला नहीं ये दो चीजें तो आपको करनी ही करनी है मीटिंग और बचत ये अर्जुन इसमें लिख लो तो ये निर्णय रहा पचास रुपये मेंबरशिप ठीक है या सौ रुपए रखें बताओ आप बताओ ये निर्णय तो मैं करा के जाऊंगा आज आपसे <laughs> 50 50 पचास सर्वसम्मति से है कि पचास रूपए रजिस्टर में चिपकाएंगे और पूरा एंट्री होगी क्योंकि उससे क्या है विश्वास बना रहता है ऐसा नहीं है पांच सौ पचास दिए किसी ने चलो आज तो थोड़ा सा वैसा नहीं है ना और आप ग्यारह लोग और 11 लोगों के बाद में जितने भी जुड़ेंगे ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो समन्वयक है चीफ समन्वयक है उनका सहयोग भी करें और वो जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रॉपर जानकारी भी रखें कि वो रखेंगे मान लो पैसे जमा करा के आए हैं अगर आप दोनों की खाते में पैसा जमा कराया है तो अगली बैठक जब होगी किसान क्लब की तो उसमें सभी किसान क्लब के सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि देखिए साहब इतना पैसा उसमें हमने जमा कराया है ये उसकी रिसीट है ये रजिस्टर में एंट्री हो गई है, ये हमने चिपका दिया है और सब मेरे से तो सौ रुपए तो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि जितना आप ज्यादा रखोगे और एक महीने में सौ रुपए क्या है मतलब तीस का भाग दे दो आप कितना कितना, कितना रुपए आता है एक दिन तक हाँ तीन रुपए में नहीं आता है तीन रुपए और तीस पैसे आता है रुपए तीस पैसे क्या है और जबकि आप ग्यारह लोग मिलके एक साल में तेरह हजार दो सौ रुपए में इकट्ठा करते हो तेरह हजार दो सौ रुपए छोटी होती है दो नहीं होती है छोटी रकम और आपके जैसे जैसे मेंबर जुड़ेंगे उनको भी बचत करनी पड़ेगी ग्यारह की जगह मान लो आप बीस हो गए एक महीने का कितना हुआ दो हजार रुपये बचत है वो पैसा आप आग... ऐसा नहीं है कि वो कहीं जा रहा है बैंक में पड़ा हुआ है बैंक भी उसके ऊपर कुछ कर, कुछ ना कुछ तो ब्याज देगा ही बड़ा कुछ देगा ही चार प्रतिशत तो, तो बचत खाते पे है ही तो सौ रुपए सही है कि नहीं है में चाजी रखते हैं चलो शुरुआत में पचास रखो बाद में जब मीटिंग होगी आप सर्वसम्मति से उसको बढ़ा भी सकते हो जी बा लेकिन जो भी निर्णय होगा मैं पहले कह रहा हूं जो भी निर्णय होगा इस रजिस्टर में लिखना उस निर्णय को ऐसे नहीं कि फलाना सिंह ने बोल दिया ग्यारह लोगों ने एग्री हो गए राजा हो गया काम ऐसे नहीं उस काम जो आपने निर्णय लिया है वो रजिस्टर में लिखना है और उस पर सभी लोगों के हस्ताक्षर कराने हैं तो, मैं भी आऊंगा तो मैं देखूंगा मनोज जी भी आएंगे तो वो देखेंगे कि सही तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक मैंने मीटिंग की दूसरे मैंने तो मीटिंग नहीं की यार 15 मिनट के 20 मिनट का लिए टाइम नहीं है क्या 30 दिन के अंदर है कि नहीं 30 एक आप दिनांक डिसाइड करो कि 30 दिन के अंदर इस तारीख को हमें मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए और अब तीसरी चीज में बताने जा रहा हूं क्या अगर एक महीने में मीटिंग के अंदर कोई नहीं आता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी उसके ऊपर अगर वो मीटिंग के बैठक के अंदर नहीं आता है उस बैठक के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी पेनल्टी का रुपया मैं खुद तय कर रहा हूं आपको तय करने की जरूरत नहीं है दस रुपए पेनल्टी लगेगी दस रुपये वो इसलिए है क्योंकि तो उसको भी सर झुका के थोड़ा रहना पड़ेगा दस रुपए का जुर्माना जुर्माना जुर्माना होता है चाहे एक रुपए का हो चाहे रुपए का हो चार आने का हो और वो जुर्माना लिखा जाएगा इसके अंदर कि राम सिंह फलाना सिंह इस मीटिंग में नहीं आया इसलिए सर्वसम्मति से उसके ऊपर किसान क्लब ने ये जुर्माना लगाया है ये उसकी सजा है ये दस रुपए उसका जुर्माना ये मैं तय कर रहा हूं आपको तय करने की जरूरत नहीं और वो जुर्माना आएगा वो भी बैंक खाते में जमा होगा और वो कैसे तय होगा अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में आया भी है और अगर उसने यहां साइन नहीं किया वो भी अनुपस्थित माना जाएगा समझ रहे हो ये तीन चीजें तो मैन मैन मैंने आपको बता दी आप इसके बाद की बात और आगे चलते हैं किसान क्लब का क्या मतलब ये ये तो आपको बैठक करनी है जब आप बैठकों में आओगे तो नई नई चीजें आपके सामने आती जाएंगी अब आप 11 लोग हो ग्यारह की जगह आप 20 हो जाते हो मांग लीजिए नौ और बढ़ जाते हैं आप लोग निर्णय लीजिए आपको गुजरात में जाना है आपको महाराष्ट्र जाना है आपको केरल जाना है तमिलनाडु जाना है कर्नाटक जाना है आपको इस प्रकार की खेती सीख के आनी है भाई हमारे यहाँ पे खेतों में हम ये फसल कर रहे हैं ये फसल की खेती वहाँ अच्छी होती है गुजरात में है ना तो वही मुझे सीख के आना है आप संस्था को बोलिए जो आरबी केस है राजस्थान बाल कल्याण समिति साहब एक प्रपोजल बनाइए एक प्रस्ताव बनाइए और इस प्रस्ताव का मान लीजिए अस्सी हजार रुपए खर्चा रहा है बोटा मोटा मोटा अस्सी हजार रुपए खर्चा आ रहा है हमें दो दिन की भ्रमण पे जाना है शैक्षणिक भ्रमण पे जो बताया तो वो जो 40 लोगों का अस्सी का खर्चा है क्योंकि बीस बीस लोगों का चालीस अगर राज्य से बाहर जाता है अगर राज्य के अंदर जाता है तो बीस लोगों का बीस नहीं, 40000 मिलता है और राज्य से बाहर जाता है तो 60000 मिलता है तो अगर आपको गुजरात जाना है दो दिन के भ्रमण के लिए तो ये एक प्रस्ताव बना के नाबार्ड को भेजेंगे नाबार्ड उसको अप्रूवल देगा आप फिर दो दिन के लिए आराम से गुजरात होके आइए महाराष्ट्र होके आइए जो आपका चालीस लोगों का एक लाख बीस हजार जो खर्चा होगा वो नाबार्ड आपको वह वह करेगी आपका वहां रुकने का बस से जाने का खाने का वो खर्चा करेगी आप खेती सीख के आइए और उसको यहाँ पे लागू कीजिए ये हो गया एक चीज दूसरा चीज आपको लगता है कि आपके गांव में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं कोई कचरा यहां फेंक रहा है कोई कचरा वहां फेंक रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है किसान क्लब की जिम्मेदारी होगी आज से गांव में आप लोगों को बताएंगे ना आप ऐसा मत कीजिए और ऐसा नहीं कि किसान क्लब का एक दो लोग चले गए आप ग्यारह लोग मिलके जाइए आप ग्यारह लोग मिल के जाइए और कोई उस समय राम श्याम कोई सोमन मोहन नहीं होगा उस समय ये सर्णेश्वर महादेव किसान क्लब होगा हम उस किसान क्लब के मेंबर हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं चीफ कोऑर्डिनेटर हैं आप उनको बताइए कि साहब कचरा जो है ये प्रॉपर तरीके पे डालिए ऐसे साफ सफाई कीजिए भारत सरकार भी तो स्वच्छता अभियान चला रही है तो हमारी जिम्मेदारी है ना ये सारा चीज समझाने का किसी और का तो नहीं है तब भी नहीं मान रहे तो आप एक काम कीजिए नाबार्ड किसान क्लब को एक दिन का या दो दिन का कैंपेन चलाने के लिए पंद्रह हजार रुपए पर प्रोग्राम देती है उसका एक प्रस्ताव आपको बना के प्रोपोजल नाबार्ड को भेजना पड़ेगा किसान क्लब भैया आपका एक लेटर एड बनेगा उस लेटर एड पर आप प्रपोजल बना के भेजिए कैंपेन चलाना चाहते हैं नागपुरा गांव में स्वच्छता अभियान के ऊपर आप बैनर छपाइए आप पूरे गांव में एक रैली निकालिए स्वच्छता अभियान के ऊपर जागरूकता रैली निकालिए आप उसमें जो खर्चा आता है वो नाबार्ड नाबार को दस से पंद्रह हजार रुपए का जो खर्चा आएगा उसको वहन करेगा किसान क्लब ऐसा नहीं है कि आप ग्यारह लोग पुरुष हैं तो पुरुषों का किसान क्लब है आप इसमें मेरा ये मानना है मेरा सजेशन है कि मिनिमम अगर आप 11 लोग हैं तो चार महिलाओं को भी इससे जोड़िए इस किसान क्लब समझ रहे अच्छा। महिलाओं को जोड़िए इसको उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कीजिए किसान क्लब से क्योंकि तो जितना एक्टिव होकर महिलाएं काम करती हैं पुरुष उतना नहीं करते हैं चाहे आप बचत के मामले में देख लीजिए चाहे निर्णय लेने के मामले में देख लीजिए कुछ भी देख लीजिए इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ ये घर में अगर पांच रोटी पड़ी हुई है और छह सदस्य हैं तो महिला क्या करेगी उन पांच जो लोग हैं उनको एक एक रोटी पहले दे देगी वो खुद ये भी नहीं बताएगी कि मैं भूखी हूं प्यासी हूं वो कुछ नहीं बताएगी घर में मेहमान आता है तो लेडीज क्या करती है कभी देखा आपने हम रोटी रखते हैं टोकरी में तो टोकरी उठा के थोड़ी लाती है वहां सबके सामने और टोकरी वहीं रहने देती है उसको पता टोकरी अगर मैं लेके गई तो आने वाले को पता लग जाएगा रोटी है कि दो रोटी है कि तीन रोटी है समझ रहे लेकिन कहने का मतलब है है कि अगर वो अंदर रहेगी तो किसी को पता नहीं अपना भंडारा तो है है के इस किसान क्लब की जो भी गतिविधि होगी आप कोई कैंपेन कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो एक एनएक्श है अर्जुन एक एनएक्श है आपको हर महीने हर दो महीने हर महीने में एक रिपोर्ट नाबार्ड को भेजनी है हर दो महीने में हर किसान क्लब इन्होंने इस महीने में क्या क्या किया है उसके आधार पे आपकी रेटिंग भी होगी आपकी नंबर दी जाएंगे आपको और आपके अगर अच्छे नंबर आते हैं तो या तो आपको जयपुर में सम्मानित किया जाएगा या आपको दिल्ली बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए अगर किसान क्लब अच्छा काम करता है तो जयपुर में नाबार्ड सम्मानित करेगा नहीं तो अभी कुछ प्रोग्राम हुआ था उधर दिल्ली में वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से सम्मानित ऐसे ऐसे किसान क्लब है सम्मानित एक चार्टो देखिए चार्ट है, तो है इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको बोलता है रिस्क मैनेजमेंट रिस्किंग कोई भी खतरा है उसको मैप करने के लिए हमारे गांव में बहुत सारे खतरे हैं मैं खतरे गिनाता हूं क्या है पहला है ड्रॉट सूखा मान लीजिए सूखा पड़ गया गांव में बाढ़ आ गई फ्लड आ गया ओलावृष्टि हो गई पेस्ट अटैक हो गया डिजीज हो गई कोई पेस्ट है कोई कोई कीटाणु जैसे कई बार होता है ना क्या हम सेहत के लिए पालते हैं या फिर जैसे उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट हो गया या फिर कोई दूसरा कोई खतरा हो गया एक तो टेबल है एक टेबल हमने बनाया है इस टेबल को तुम हिंदी में बना लेना और हर एक किसान क्लब को इसको पार्ट ना। और जैसे ये चार्ट बनाया हुआ है ना आपको इतना बड़ा चार्ट बनाना है, और चार्ट में ऐसा बनाना है। अब आपको यहां पर देखना है कि ये जो ड्रॉट है सूखा है ये किस श्रेणी में आता है यहां श्रेणी दी हुई है देखिए रेगुलर क्या नियमित सूखा रहता है इस गांव में ओकेजनल पीरियड मतलब कभी कभी सूखा रहता है या फिर यहाँ पे सूखा कभी पड़ता ही नहीं इसी तरीके से बाढ़ है क्या बाढ़ हमेशा हर साल आती है क्या बाढ़ कभी कभी आती है या फिर कभी नहीं आती है फिर यहाँ पे लिखा है रैंकिंग बेस्ड ऑन इंटेंसिव इनटू फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो परेशानी है वो अगर रेगुलर आती है तो यहाँ पे उसका वही गांव को तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है समझ रहे है? फिर उसके लिए आपने एक बार खतरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो भाई यहाँ बाढ़ आती है सूखा पड़ता है क्या क्या होता है आप उसके लिए फिर एक प्लान तैयार करेंगे अब उस प्लान में क्या होगा मान लीजिए आपके 11 लोगों के बस की बात नहीं है यहाँ तो बाढ़ आएगी यहाँ हमारी बस की बात नहीं बाढ़ में क्या होगा फसल बर्बाद होगी घर बहे चले जाएंगे बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी अपनी खतरा तो आइडेंटिफाई कर लिया ना अब फसल बर्बाद होगी इसके लिए हम क्या करेंगे हमें इसका बीमा करा के रखना है यानी कि आपने खतरा आइडेंटिफाई कर लिया अब इस खतरे को दूर करना है हमें तो फसल का बीमा कराना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना उसके अंदर क्योंकि हमारे देश में अभी तक तीस से भी तीस से भी नीचे किसान है जो फसल का बीमा कराते हैं सत्तर नहीं कराते आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि के, केवल एटलीस्ट कम से कम आपके गांव में तो ये डाटा जो है 50 से साठ प्रतिशत सत्तर प्रतिशत और सत प्रतिशत जाएगा सौ प्रतिशत किसान जो है किसान का जो फसल का बीमा कर सबको मुआवजा भी मिला है उसका तो मुआवजा कुछ आया है उसका मीटिंग में चर्चा की तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी जगदीश थोड़ी देर बाद फोन करोगे मेरा कहने का मतलब है कोई भी खतरा है सूखा है सूखे से किस तरह से पड़ना है क्योंकि सूखे में क्या होता है पानी की किल्लत है तो पानी के बारे में हमें दो चार चीजें तो पहले ही जान लेनी चाहिए पानी का जो हम उपयोग करते हैं खेतों में वो खुला पानी छोड़ देते हैं वो सबसे खतरनाक है एक तो पानी आप वेस्ट कर रहे हो और जितना ज्यादा पानी आप फसलों में छोड़ रहे हो क्योंकि वो भी तो श्वास लेता है ना पौधा आप उसके दम को घोट रहे हो तो सास नहीं लेगा तो पौधा क्या हेल्दी नहीं होगा हेल्दी नहीं होगा तो पोषण नहीं होगा पोषण नहीं होगा तो आप खाओगे तो खाना आपके बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा और वो, वो का सिकार हो कितना बीमारी होता है पहले के लोगों को होता था नहीं होता था क्यों देसी गोबर का खाद है वो डालते थे उसके अंदर वो मेहनत करते थे आजकल मेहनत भी नहीं करते है आजकल ट्रैक्टर आता है रोटोवेटर आता है थ्रेशर आता है वो सब मेहनत उससे होता है और पहले आदमी खुद जाता था सारा कुछ करके खुद जो बैलों के बीच में हर लेके खुद जोतता था मेहनत तो होती थी, थी खाना अच्छा आता था बच्चे थे पहले किसी को कोई इंजेक्शन लगता था नहीं लगता था किसी बच्चे को भी लेकिन पहले के लोग और आज के बच्चों में का अंतर तो ये जो खतरे ये टेबल में आपको एक ऐसा बना के चार्ट बना के चिपकाना पड़ेगा ऐसा आपको करना पड़ेगा इसमें और भी रिस्क दिए हुए हैं जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है NICRA, ICR की इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च उसकी साइट है उस उन्होंने टेबल डाला हुआ है पंगाबाड़ ने आईसीआर के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में ये टेबल बनाया है इसके अंदर में भी देखिए वही सेम चीजें पेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे रखना है कंटिजेंसी इस्ट्र, स्ट्रेटेजी है जैसे आपके ढोर डांगर है पशु है या मकोई जैसे मछली उत्पादन करता है या मुर्गी पालन करता है तो उस उन, उनको हमें कैसे बचाना है किस तरीके से बचाना है ये चार्ट आपको बनाना है दूसरा मैं ये कह रहा था एक जब किसान क्लब होगा तो ये जो 11 लोग हैं इनसे मैं घर घर जाके तो मिलूंगा नहीं मिलना तो मुझे एक ही जगह पड़ेगा इन लोगों का एक छोटा सा कोई ऑफिस में होना चाहिए वो ऑफिस कहां से आएगा वो ऑफिस आएगा आप ग्यारह लोगों में से ही कोई एक एक व्यक्ति का किसी का भी आप ग्यारह लोग डिसाइड कीजिए कि सब इनका घर थोड़ा अच्छा है और यहाँ पे बाहर भी मतलब बैठने का थोड़ा जगह है कोई काम पड़ जाए दो चार आदमी आ जाए तो उधर बैठ सकते हैं और वो जो रजिस्टर वगैरह है जो तीन रजिस्टर मैंने बताए मिनिट्स रजिस्टर कैश रजिस्टर और एक और रजिस्टर मैंने बताया था आपको देखो एक तो एक तो कैश हो गया एक एक से हो गया मेंबर से तो ये तीनों उसके उसके पास ऑफिस के के के के अंदर और और छोटा सा आप आप घर बाहर पेंटिंग करके करके दीजिए सारनेश्वर किसान किसान क्लब क्लब ऐसा के वही ऐसा वहीं पे चार्ट बना उसमे अर्जुन आपकी मदद करेगा तो इस गाँव की समस्या खेती को लेकर दूसरी समस्या लोग जब धीरे धीरे एक चीज और डिसाइड करेंगे एक जब साल की पहली बैठक होगी उस साल की पहली बैठक में आप क्या डिसाइड करेंगे उस साल के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपकी जरूरत है वो सारी आप लिखिएगा जैसे कि साहब हमें इस ट्रेनिंग की जरूरत है और वो ट्रेनिंग हमारे जिले में किसान ये, ये, ये। कृषि विज्ञान केंद्र है कृषि विभाग है आप उनके अधिकारियों को वो अपनी जरूरतें देंगे कि साहब हमारी और वो सारणेश्वर किसान क्लब के लेटर एड पे जाएगा ये हमें दो तीन ट्रेनिंग चाहिए साल के अंदर आप कभी भी दीजिए ये आपका है आप पहले से अपनी तरफ से महीने का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जितने भी लोग हैं आप ग्यारह के अलावा कोई और भी आदमी है आप उसको ट्रेनिंग में ला सकते हैं ऐसा कोई नहीं है कि ग्यारह लोग भी जाएंगे आप दूसरे लोगों को भी ला सकते हैं यही तो हमें करना है कि दूसरे लोगों को जागरूक करना है वो ट्रेनिंग वो फिर अरेंज करके देंगे आप वो ट्रेनिंग करवाएंगे आपकी मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग जैसे होगी मधुमक्खी पालन की आपको ट्रेनिंग लेनी है वो करवाएंगे फेस्ट मैनेजमेंट की है या दूसरी ट्रेनिंग है वो आपको करवाएंगे तो ऐसा एक कैलेंडर आप बनाइए कि हमें ये ये ट्रेनिंग चाहिए वो किसी विज्ञान केंद्र है या किसी विभाग है उसको आप सबमिट कीजिए वो आपको बना के देंगे हमेशा फसल का चयन कैसे करेंगे आजकल क्या है कि मौसम बदलते जा रहे हैं सर्दी की जगह कभी गर्मी आ गया कभी सर्दी आ गया हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है ये बात तो आप मानते हैं दो चीजें होती हैं एक तो मिटिगेशन होता है और एक एक्सेप्टेंस उसको हम बोलते हैं या तो उसके प्रभाव को कम कर दो आप दो चीजें होती हैं या तो मौसम के प्रभाव को कम कर दो और मौसम के प्रभाव को कम नहीं करते तो अंग्रेजी में एक शब्द है अडेप्टन या फिर उसके अनुसार ढल जाओ जो चीज मेरे हाथ में नहीं है बच्चा होता ना कि माँ बाप को वो छोटा होता है तो कुछ कह नहीं सकता ये तो ध्यान आएगा तो फिर वो क्या करता है वो जो कहता है उसको मानना पड़ता है तो वैसे ही मौसम है बारिश के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो फिर बारिश के अनुसार ढल जाओ मतलब वैसा ही आप खेती करो पानी ज्यादा है चावल का हो गया इस तरीके से तो आप अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करो कि भाई हमारे गांव की ये जरूरतें हैं यहां पर ऐसा वातावरण है ये फसल ऐसी हो सकती है आपको समझ में नहीं आ रहा है आप एक बनाइए पूरी लिस्ट तो यहाँ के अधिकारियों को दीजिए अब जैसे मैं ही मानता हूं कि आज की डेट में यहाँ सरपंच को उपस्थित होना चाहिए था <khus> इतना अच्छा कार्यक्रम हम कर रहे हैं इतना अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सरपंच को एटलीस्ट ये अवेयर होना चाहिए मेरे ग्राम पंचायत में कोई किसान क्लब भी बना है और ये किसान क्लब इस तरह से काम कर रहा है और बहुत सारी चीजें जो बाद में हम धीरे धीरे मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा जैसे हाँ दो तीन चीजें और हैं ये किसान क्लब जो है आप चाहे तो एक किसान उत्पादक संघ भी बना सकते हैं वो धीरे दीर धीरे जब आपके साथ लोग जुड़ने लगे तो 400-500 किसान मिलके किसान उत्पादक संघ भी बना सकते हैं आजकल जमीनें है आपकी छोटी छोटी हो गई है छोटी जमीन में अगर मैं ट्रैक्टर लाता हूं तो वो सफल नहीं रहेगा तो इससे अच्छा क्या है कस्टम हायरिंग का कस्टम सेंटर रहता है इसमें करोड़ो करोड़ों रूपए के लोन है। देते, देते हैं किसान उत्पादक संघ को वो एक कंपनी होती है कानूनी रूप से लेकिन मेरा सलाह है कि उस लेवल में जाने से पहले हम पहले एक बार किसान क्लब को सही तरीके से चला के बताए मैंने तीन चार चीजें बताई थी एक तो ये चार्ट भी आपको बना के रखना है आपके गांव की क्या की समस्या है आपको कोई कैंपेन चलाना है अभी कुछ दिनों बाद नाबार्ड एक पूरे देश में कैंपेन चलाएगा और शायद अपने जिले में भी आएगा क्लाइमेट तो चेंज है जो वातावरण बदल रहा है उसके ऊपर एक जागृति अभियान चलाएगा तो उस अभियान में आप सभी लोगों की मदद ली जाएगी जो तो किसान क्लब के सदस्य है और आपको उसका पूरे तरीके से करना है वो कैंपेन क्योंकि हमारा काम यही है जिम्मेदारियां आपको दी है जिम्मेदारियों को आपको निभाना है और कोई भी ये नहीं कहेगा कि साहब मैं ₹50 नहीं दे सकता अगर नहीं दे सकते हो आप आज ही मना करते मैं ही मानता हूं ₹50 आज यहां एक भी आदमी बैठा है कोई ऐसा नहीं है कि ₹50 नहीं दे सकता सब दे सैठे कुछ ना करके तो कमा रहे हैं कोई खेती से कमा रहा है कोई मजदूरी से कमा रहा है कुछ ना कुछ तो कर ही रहे और अपन कोई गलत काम के नहीं कर रहे हैं वो पैसा किसी को आप दे रहे हो वो आप ही लोगों के खाते में किसान क्लब के खाते में जमा है और इस किसान क्लब के खातों को भी कोई तीसरा आदमी नहीं चला रहा है हैं आप लोगों के जिनको आप मानते हो कि भाई हाँ ये साफ समझदार लोग हैं ये चला सकते हैं ये आपको बताएं और साल में एक बार आप रिव्यू कीजिएगा मतलब तो समीक्षा कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर आप बदल भी सकते हैं आप बदल के किसी दूसरे व्यक्ति को बना सकते हैं काम काज फेलियर जाता है हाँ, बिल्कुल हाँ, भाई डेमोक्रेसी है ना लोकतंत्र लोकतंत्र है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हर चीज राइटिंग में भर कुछ नहीं जो भी मीटिंग होता है लिखित में होगा तो मेरा आपके लिए आज की डेट में यही था बाकी चीजें क्योंकि मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से दो महीने में तीन महीने में जमीन में टाइम मिलेगा आप कुछ अच्छा प्रोग्राम करते हैं किसान क्लब कुछ अपनी तरफ से कुछ आगा करता आगा है बड़ा प्रोग्राम तो आप जरूर इन्वाइट कीजिए आप जरूर आएंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति लेकिन प्रोग्राम अच्छा कीजिए लोगों के भलेगा कीजिए जागृति वाला कीजिए तभी जाके ये दूसरा अर्जुन है रंजीत है ये तो आप लोगों को पिछले आते हैं इनसे आप पूछिए कॉन्टेक्ट कर ले अर्जुन एक काम करना है जो पांचों किसान क्लब है एक एक्सएल सीट बनाना एक्सएल सीट में फार्मर क्लब का नाम सदस्य का नाम मोबाइल नंबर गांव का नाम मोबाइल नंबर फार्म क्लब वाइज मैं कभी भी किसी भी किसान को फोन कर सकता हूं किसान क्लब के सदस्य को और अब पूछूंगा कि मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है दूसरी चीज मैंने एक और ऑब्जर्व किया है लोग कंप्लेंट करते थे वो तो काम नहीं कर रहा है वो ये नहीं, नहीं कर रहा है मैं कह रहा हूं इसमें आप किसी की कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही काम करने वाले हो आप ग्यारह लोगों को करना है सब कुछ अगर आपने नहीं किया तो आप शिकायत कर रहे हैं तो समझो कि आप खुद की शिकायत कर रहे हैं। कोई दूसरा तो आपको हाँ मैं कह रहा हूँ ना आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है माली जी मैंने बताया आपको कोई बाहर जाना है आपको और कोई जरूरत है इनको बताइए प्रस्ताव बना के भेजेंगे ना पार्ट मैं यहां से रिकमेंड करके भेजूंगा उसको जैसे ही स्वीकृति आएगी आप जाइए बाहर जाइए इन्होंने कहता साठ लोगों को भेजा लास्ट ईयर साठ लोगों को यहीं से भेजा पिछले साल गुजरात जाके आए थे हिम्मतनगर में डूंगरपुर में तो ये आप कीजिए मेरा कहना है आपसे पचास रुपए आपकी में पचास रूपये आपकी बचत है और दस रुपए आपकी पेनल्टी है ये ये ये तीन चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और मीटिंग का दिन फिक्स कर लीजिए किस दिन आपको मीटिंग करना है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए लेकिन तो सर मैंने वो आपको किसान की बहुत ही विस्तृत जानकारी दी ये पहल है में पहली बार अपन सब मिलकर के पहल कर रहे हैं अपने गाँव के किसान आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी जो काम कर करें वो आपको अपनी ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे और उसमें कई सारी कठिनाइयाँ भी आती है समस्या भी आती है उसका समाधान भी आप खुद को करना है ढूंढना है मीटिंगों में बार बार चर्चा करनी इस काम को हम ऐसे करें इस काम को ऐसे करें तभी जा करके आदमी आगे बढ़ता है मेन ये प्रोग्राम आप सबका है आपको आपके गांव के लिए काम करना है आपको अपने लिए काम करना है आपके आसपास के लोगों को भी इस तरीके से जानकारी मिल जाए कि भाई इस नागपुरा में एक किसान क्लब बना हुआ है वो हम किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं आपको आपकी फसल से संबंधित समस्याएँ हैं वो आपको रखनी है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 आओ मेरे प्यारे बच्चों मक्खन में सीखाओ ना बजा बजा के ढोल बजारा परेशना सीह संग। आओ मेरे प्यारे बच्चों मक्खन में सीखाओ ना बजा बजा के ढोल बजारा पर संगना सीह संग। आओ, मेरे, बचा बचा संगना संग। आओ मेरे, मेरे प्यारे बच्चों मोटर गाड़ी बच में लाओ मैं बैठाऊंगा आओ मेरे प्यारे बच्चों मक्खन सीखाओ ना बचा बचा बजा बजा के ढोल बजारा परियों के संगला से नीलक मामा के संगला से सॉरी सोरी सुखे के हमको बीबू इसी के साथ मैं अब एन डी एम साहब से भी निवेदन करता हूँ बैंक के संबंधी किसान क्लब कैसे जुड़ता है क्या है उसकी आपको जानकारी आप लोग मारवाड़ी मारवाड़ी मारवाड़ी बोलो ठीक है? हिंदी हैं Yandze, तो तो था, था तो तो ये अभी क्लब जरूरत जरूरत है है तो तो वो वो आप चंदन सिंह ये जीव एक બે જય તો કલેકટિવનો વાત કરી તો એ ફોન કરીને ડોક્ટરને ડાકા ઘરે આવ્યો ઓ જરૂર કોનો રહે છે થોડું થોડું છોડ આ બે ગોમ ના બેટા થોડો બડે કોઈ સારું એ બેનો બજે એ એકલામાં ફોન લઈને છે કે કોઈ બને એગ્રીકલ્ચર ઓફિસરને બોલાવે તો આજને આજે માલ કેનો આજે આઈ છે એ એકલા જોને દેખવા માટેનો ફોનનો ફોન આવે છે સેવા દીધી ને સેવા અમાર ઘરે એટલા ઘરે કોઈ ફોન કરીને ફોરાના પૂરી વાળી ન આવે आज बुलाया अपना गाड़ी के बात सही है है वो एक नहीं तो कि तो तो बोले वो कोई बात जोड़ा पालनपुर जोड़ा घर जैसे वे साइकिल में आगे खड़े कैंप में चले और टोकन ले लिया तो यह बहुत बड़ा दिक्कत रहा कि वेयर गोदामदर और जीवंत और बाहर जगह पर ट्राफिक में हमारे कई बिल हमारा पूरा ले लिया है ना एक और ग्रुप भी है एक ग्रुप भी है वे एक एक तरह गिर गए प्रॉब्लम बना दे कोई प्रॉब्लम बना दिया यह भी गिर पड़ी ऐसा हो सर यह गिर पड़ी के बारे में सब सर में बात कर रहे थे पसा के बोलिए तो मैंने वो बाकी वाला रसीद कटा के दिया पहले के 12 अब से मोनिया बाहर स्पीड और इन जेब की गाड़ी ना जेब में ना अरे आजकल हर ही मतलब ड्राइवर तीन सौ चार सौ रुपया तीन सौ तीन सौ मेला को मेला का जब अपना पिया झुला करना बसाओ जरूरी है बसाओ ग्रुप में बसाओ बैंक में खातो खोलो घर मतलब छोड़ा रहा अभी तो तो है और है और या में तो तो जाती हैं हर किसान के भी लोग आप लोग कम बोटी ठीक है वो तो आपको तो कमजूर तो हो तो झूला भैया थोड़े खेती पंजाब में खेती करे पस महीना तो मारे गाड़ी झूले हम थोड़ा सा खेती करें वैसे थोड़ा शुरू हो गया और ये गेवर आटा लगीने वाले कोई कोई सदस्य 10 किलो घणा घणा है तमानी नहीं गेवर वाला के माने घाट वाला घाट कोई तो रहे नहीं ये गैल में नहीं तो गेवर बेचल तो बढ़िया वाली भरत बने आप लोग अगर खाते रहीयो नवी नवी सी झीगेयो पढ़ाई को मतलब एकदम एक्सप्लोर में पार्टी सिलेक्शन गाड़ो पड़ो और कुछ नहीं कोई लोग जल्दी पढ़ाई हम ना मांग रहे जमाना सेता था कि आप लोग अगर खाली जानो चाहो खाली की को आवाज है हितवा पढ़ाई मोमा है बड़ा गड़ा ना गड़ा हम का का का वो खेड़ा तो वो वो वो नौकरी तो के को और ते ते थे, पर ठीक आप नहीं बाटे मार जा बाटे मारो कोतरा किलोमीटर काफी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहाटाड चलो नहाटाड डालो वाटर में पाछे से हां पता है बटे नो एक मेन फुले है केद्रा बटे बाटे थोड़ी दूर है जावा थोड़ी केद्रा मेन बेस दुनिया भाटे रहे बाटे में भी कराती है तो बारे आबादी देख लियो तो कोने मेन फुले नानपुरा कोर्ट का सेंटर के पड़ेણો है हमरो अजपुरा अजपुरा अजपुरा सेंटर पर हां अजपुरा में मैं एक बैंक अगर खुले तो अच्छा देखो वहां पे बहुत से बहुत ही आबादी अच्छी है सर मतलब ये बहुत सब और ये सारे में वो कोशिश करो कि कोई बैंक खुले वगैरह कहीं मिले मौका दो तो थोड़ा है सरपंच और पंचायत ये गाड़ी रखेंगे और ये के जरिए हां वो तो काम करावे हमें मतलब अभी संपन्न नहीं कलेक्टर साहब ने मान लिया ठीक है मेजर कर दो सर बैंक शाखा पर माने परो ये जो ओपर्न नंबर से लिख दियो ठीक है और एट कोर्स गोमपड़ी नागपुरा औरंगाबाद कासिंद्राम देवपुर पता मैं पता होना चाहिए नागौर 2000 औरंगाबाद 1000 कासिंद्राम 500 कस देवनाथ 3000 क्यों लिखे कुल मेरा 3 आबादी है मेरा 14 परिवार ही मेरे परिवार और अतिथि बड़ा है ठीक है ना 1300 जो परिवार ही किरणारी दुकान खेतीवाड़ा आपको मिटेन मिली ग्रुप बनाई मीटिंग खर्चो अना सरकार खर्चो आम थोड़ा जेमती खर्चो नहीं मीटिंग करो मीटिंग में आदमी होशियार बोला बरसात आई बरसात बीमारी अच्छी चीज है वो पैसा रुपया किया एक एक क्लब बड़ा जाएगा भाई बेटा पैसा भेजा गया बेटा हो और तेल लगा दे ये पीए फोन आई सी थोरे खाता में कोई खाइ नहीं आ कोई दी फ्रॉम बैंक इधर बाजार जाओ औरन औरो खाते में थोरे घर वाला आगी पर जीवता का बड़ा दिया नहीं थोरे जीवता में ओ मेनू का दे दे जैसे लोग बैंक में चले सो आज मिशन गुणों के किया मतलब फरा पिया थाने दूसरी अब नहीं बने और मोटी बैंक में सरकारी बैंक पर खाता खोलना और सोसाइटी भी नहीं जाना सोसाइटी देखो क्या ला रही है बस क्यों गए सोसाइटी बैंक है ही नहीं माय बड़वाती पहला नाम डालो बैंक नाम है कर बैंक लिख लोगे तो जा ठीक है और बैंक में नाम में मुद्दे थे एक लिमिटेड भी लिख लोगे लिमिटेड लिमिटेड का बोलते अनलिमिटेड लेनदेन का होता है लिमिटेड हां लिमिटेड हां लिमिटेड बड़ा नाम ये नहीं करता हां और सरकार दहान लगे नोमरा माद लेखन नोम बासे में जा श्री ओबले हम जिम्मेदारी करे तो बिजली रो खम्बो बिजली रो खम्बो बिजली रो खम्बा मा का कोड़ी पड़ी है कोड़ी था खतारे सीने की रे केड़ा ना अड़ेयो ना हाथ लियो कोड़ी तो फोड़े वास्ते जा एंड नोम बास नो ऑफिस और नोम बासे एंड को लिमिटेड ने जरूरत है मतलब बैन लिखी है हाँ। जिम्मेदारी कोई लिमिटेड है हां तो मतलब लिमिटेड साहब घड़ड़ा पे हम ये जो के जात किसान पार्टी थोड़ी कही खे है खेती कोई पार्टी नहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जरूरत नहीं, नहीं। जो पार्टी है कोई भी सरकार बने तो सरकार सरकार भी कोई पार्टी नहीं बनती सरकार भी कोई पार्टी नहीं बनती अभी में में में में कि वो बैंक बैंक कांग्रेस की की सरकार सरकार है है है भाजपा तो तो अपने ना हमारे एक भी आप लोगों कोई समस्या जरूर कीजिए के बीमा आप प्रक्रिया बताओ में हमें लोग और थोड़ा बारह रूप निकल या कर तो में में के जाता है है। तो ना नहीं कर mare already LIC me bimoga lagyo da post bhar na matani kat bat chhe thod thais ni ni a tha na anna tha kam dio kam no dio anna dio nes ni jawda bhi batavta ni ko the dor to koi bhi hon thor bank mein jetha thor khatar jetha thor khatar hoy jay ni thor to barjam me to barjam surugo surugo na ago reta apuno gane nai na khatu bhat jay ni jo khare bimoga karna bar hote re karna bar hote bar ena na bar redo mare khata me katto mare bimoga और विमोदित करें तो मतलब जो फोन ओसी टाइम में मैनेजर का फोन करूंगा उधर के जो वो फोन नहीं देंगे वो अपना बात ठीक है तो अगर अगर अचानक कोई ब्रेक हो तो ज्यादा कमाऊ तो दिखलो नहीं तो 2 लाख रुपए में 2 लाख में लेना कोई ढंग की रकम नहीं रहती बड़ी घनी है मोटी तो 2 लाख ब्रेक कर तो बताओ नहीं है बड़ी बीमा बड़ी है मतलब 12373 रुपए वो कौनो बीमा है जो बीमारी घर को घरे तो नहीं। तो लाख छोटा घर बैठा करीमो करो हम कैसे बैंक रे माई फौरन गोम माई फॉर ए हाली जरूरत के हाली वास्ते बहुत मोर जो थोरे जरूरत है तो दुकान करनी है सगरा दुकान दुकान पर आनी तोई बार मोर आटा चेक के ले तोई मन साइकिल भी दुकान लगाने बकते तोई बार मोर और खेती वास्ते तो दो थोरे काम बननो वे बात कर हाली लोन दे प्रकार ने ये तो हमरा वावे कर वास्ते के हमार पावर कांगो कम दीदू हमार दिवाली रे आते बाद जीते गोरे नारायणता बाली आनी और याने वाली बंदर सब बैंग दे ना वो पार्किंग थार घड़ियाँ रे बाद में मैं आवे भी हुए थे थोड़ा ना उन सालों को भी थे मिला भी मारे बंदर वाटा मैं भी जमा कराया और पास आपसे वो सात रूपए वाबी ये करनी मुंह में कोई है नहीं बंदर दे जमा करा रहे हैं वो लोग पास आ गए पास आ गए बारे में ना देवर लग ना मतलब मंडार पार्क पे दिखे दो है बोलडा नोड तीन बोल है हा बादरी बादरीया वाले हा बादरीया वाले तीन में फरक है तो आप लोग जो है किस किसान कार्ड कोई किसान कार्ड कोई ने खातो है ना कोई भी खेत के लिए वास्ते लो और कैसे कि वो किसान कार्ड ले लो से और मैं तो ब्याज बहुत ऊंचा लागे अगर से 3 लाख रुपए उधर लोन ले 3 लाख रुपए तो ये तो ब्याज हाथ पड़ना आएगा परंतु कोई केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने नहीं है है है यानी कि को वार्षिक और मो अपना भाई लोग इसने पता वो वणे रे सौणे लागे पे हमें सारा बात तो बैंगरा रास्ता दबनु को तो जो 250 रुपया गया 40 रुपया गया और तेरे दिए हमसे आवे नहीं तो मीठा गाडा ने मुड़ ने खाली बना को पड़ पड़ तेरा मुड़ करा दो सेंट्रल बैंगरा में रेला रखो और अटे मेन फ्लो में प्रोसेस करो तो का भी कैसे कर मारो तो कौन सा नौ नंबर से तुम टाइम पर भेज दो जैसे और जे प्लस का बड़ा नाम में भेज दे भैया साहब जो बात बताई हो तो तुम्हारी भाषा में आ गई होगी किसान के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया और बीमा के बारे में जो बताया यदि खेती किसानी से कोई भी दिक्कत कभी भी होना आती है बीमारी के बारे में या बीज के बारे में या कोई ऐसी समस्या आती है तो कैसे प्रवेक्षक नहीं आता है तो उस टाइम का आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कैसे भी कोई चीज़ें मैं आता रहता हूँ आपके ही बीच में यदि आप जैसे जो लोग किसान क्लब के सदस्य हैं उनसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ जो वैसे भी बैठे हैं जो किसान क्लब के सदस्य नहीं हैं तो वो भी किसान क्लब से संबंधित से कुछ का मेरा नंबर ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। अभी साहब ने बताया कि किसान क्लब तो आज तक नहीं था तो क्या एल डी एम ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ आते या अभी तक आये क्या नहीं आए ना ये पहली बार है वो क्यूँ है क्यूँकी कि सारणेश्वर किसान क्लब के कारण है आज तक कोई भी आपकी जैसी समस्या बैंक खुलने की समस्या आज समाधान हो जाएगी जब आप करोगे तो यह भी समस्या क्या समाधान हो सकती थी तो यही चीज किसान क्लब का काम ही यही है कि जो भी समस्या है वो अकेले आदमी नहीं कर सकता ग्रुप में कोई चीज़ होती है तो वो जल्दी हो जाती है एक लकड़ी को किसान या एक आदमी कोई भी तोड़ सकता है लेकिन जब वो दस लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ग्राम लेता हूँ और आप लोग यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद आशा करता हूँ किसान भाई बहनों आज के इस एपिसोड में जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सुनाए हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँची है और इस रियल इन्फॉर्मेशन को आप अपने जीवन में अपनाइए और किसान क्लब से जुड़कर अपने पूरे गाँव का और खुद का विकास कीजिए ऐसी शुभकामना के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कराते रहो